भगवत गीता, श्रीमद्भगवीता भाष्य अध्याय 11. किंज तथा देवम अनंतम दिव्यल्यांबरधर दिव्यगंधापन सर्वाशम दिवत दिव्यानि दिव्यल्यांधर दिव्या मल्या अंबरा च चिंता येन ईश्वरेण तम दिव्यम बरधरम दिव्य दिव्यं दिव्यगंधालेपन दिव्य गंधालेपन यगंधालेपन सर्वाश्चर्यम सर्वाश्चर्यप्रा दैव अन न्य अस्ती तम विश्वतो मुखम सर्वतो मुखम सर्वूतात्म्वाद तम दर्शयामास अर्जुनो ददस इतिवा अर्ध्यान यीये जिस ईश्वर ने दिव्य पुष्पमालाओं और वस्त्रों को धारण कर रखा है जिसने दिव्य गंध का अनुलेपन कर रखा है जो समस्त आश्चर्यमय दृश्यों से युक्त है जो सब भूतों का आत्मा होने के कारण सब और मुख वाला है तथा जिसका अंत नहीं है ऐसा अनंत और दिव्य विराट रूप भगवान ने अर्जुन को दिखलाया इस प्रकार पूर्व श्लोक से अन्वय कर लेना चाहिए अथवा अर्जुन ने ऐसा रूप देखा इस प्रकार अध्याहार कर लेना चाहिए या पुनः भगवतो विश्व भाह तस्या उपमा उच्यते भगवान के विराट रूप की जो प्रभाव प्रकाश है उसकी उपमा कहते हैं दिव्य सूर्य सहस्त्र से भवेद्युगपत्थिता यदि भासदृशी सैदस्तः महात्म दिव तृतीय दिव्याण सहस्रम सूर्यसहस््रम तुगपुत्थितुगप्दुत्थिता सदृशी सिया महात्म विश्व भाषो यदि वा न सैत् ततः अपि विश्वरूपस्य से एव भाव अतिरिच्यते अभिप्रायः द्यूलोक में अर्थात आकाश में या तीसरे स्वर्गलोक में एक साथ उदय हुए हजारों सूर्यों का जो एक साथ उत्पन्न हुआ प्रकाश हो वह प्रकाश उस महात्मन विश्वरूप के प्रकाश के सदृश कदाचित हो तो हो अथवा संभव है कि न भी हो अर्थात उससे भी विश्वप का प्रकाश ही अधिक हो सकता है किंच तथा त्रैकस्थ जगत्कृष्ण प्रविभक् शरीरे अप्च्यदेव तत्र तस्मिन् त्र एकस्मिन् एक स्थित एकस्थ जगत्कृष्ण प्रविभक्त अनेकधा दृमुष्याभेद अपश्य दृष्टवान् देवदेव से हरे शरीर पांडव अर्जुन तला उस समय पांडवपुत्र अर्जुन ने देव पितृ और मनुष्यादिभेद से अनेक प्रकार विभक्त हुए समस्त जगत को उस विश्वरूप हरि के शरीर में ही एकत्र स्थित देखा तत स विस्म शिष्टरोमंजय प्रणम्य शीर्षा दिव कंजलिभाषत तत तं दृष्टि स विस्म आविष्ट विस्मयाविष्टो शिष्टा रो यिष्टमा चबूव धनंजयः प्रणम्य प्रकर्षेण नमन प्रणवीभूत स शिशा दव विश्वरूपधरम कृतलि नमस्काराथम संपूटीकृतहस्थ सन अभाषत उक्तवान फिर उसको देखकर वह धनंजय आश्चर्युक्त और प्रफुल्लित रोमवाला हो गया अर्थात उसके रोंगटे खड़े हो गए फिर वह विश्वरूपधारी परमात्मदेव को सिर से प्रणाम करके अर्थात पूर्वक भली प्रकार नमस्कार करके पुनः नमस्कार के लिए हाथ जोड़कर बोला कथम यत्वया त्वया दर्शित विश्वरूपम तद पश्यामि इति स्वानुभव आविष्कुर्वन अर्जुन वाच जो विश्वरूप आपने मुझे दिखलाया है उसे मैं किस प्रकार देख रहा हूँ ऐसा अपना अनुभव प्रकट करते हुए अर्जुन बोले देव देहे, भूत देव, देहे तथा भूत विशेष पशा देवास्तवेहे सर्वास्ता भूतवेषसमस्थिश्च सर्वानुराश दिव्याशा उपलब्धे हे दव तव देहे दिवान्वान्ूत स्थावर जंगमानाम् नाना संस्थान ना संसंस्थान विशेषण सूत विशेषसघाता कि ब्र्मा चुर्मुखम ईशम प्रजानाम कमलासनस्थम पृथ्वी पद्म पद्मध्ये मेरुकर्णिकासनस्थीच वशिष्ठादीन सर्वान्र्गासुकभृति दिव्यान दिवन देव मैं आपके शरीर में समस्त देवों को तथा स्थावर जंगम रूप नाना प्रकार की विभक्त आकृति वाले समस्त भूत विशेषों के समूहों को एवं कमलासन पर विराजमान अर्थात पृथ्वी रूप कमल में सुमेर रूप कणिका पर बैठे हुए तजा के शासनकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा को वशिष्ठादि ऋषियों को और वासुकी प्रभृति समस्त दिव्य अर्थात देवलोक में होने वाले सर्पों को देख रहा हूँ अनेकबाद्रेत्र पश्या या सर्वतंतूप नात न मध्यम न पुनस्तवादी पशा विश्वर विश्व अनेकबाद अनेके बाहव उदरा वक् च तव अनेक य तब सनेूदरवक्ने तम अनेकबादरवक्नें पशा तानमता रूपा अस्य इति अन तम अनतूपम न अंत अतम न मध्यम मध्यम नाम द्वयोः कोट्योः अंतर न पुनः तव आदिम तब देव से न अंतम पश्यामी न मध्यम पश्यामी न पुनः आदिम पश्या हे विश्वेश्वर हे विश्वरूप मैं आपको अनेकों भुजा उदर मुख और नेत्रों वाला अर्थात आपके जिस स्वरूप में अनेकों भुजा उदर मुख और नेत्र हैं ऐसे रूप वाला तथा सब ओर से अनंत रूप वाला अर्थात जिसके सर्वत्र अनंत रूप हैं ऐसा देख रहा हूँ हे विश्वेश्वर हे विश्वरूप मैं आपका न तो अंत अर्थात समाप्ति न मध्य अर्थात आदि और अंत के बीच की अवस्था और न आदि ही देखता हूँ अभिप्राय यह कि मुझे आप देव का न अंत दिखलाई देता है न मध्य दिखता है और न आपका आदि ही दिखलाई देता है किंच तथा किरीटनम गक्रणम च तेजो राशि सर्वो दीप्तिम्त पशा तारीरीक्ष समता दीप्ता नलार्कदतिमेय किटीन किरिटनाम शिरोभूषण विशेष तद यीटी तम किटीन तथा गदा ये विद्यम ग चक्रण चक्रम अस्थ तं चक्रण चेजो अस्ति तेजपुंजम सर्वतो यस् सर्वोदीतिमा सर्वतो दीतिम पश्यामि ताम दुर्निरीक्ष दुखे निरीक्षो दुर्निरीक्ष तुर्निरीक्ष समत सर्वत्र दीप्ताक्युतिनल चर्क चनलाक दीप्त अनलाक दीताक तोर दीताको दुतिव्युतिजो यस तब सम दीप्ताकुति दीप्तानलाकृति अप्रमेयम न प्रमेयम अप्रमेयम प्रमेय अमेय्य परछेद सिर के भूषण विशेष का नाम किरीट है वह जिसके सिर पर हो उसे किरीटी कहते हैं जिसके पास गदा हो वह गदी है जिसके हाथ में चक्र हो वह चक्री है इस प्रकार मैं आपको किरीटी किरीट युक्त गदी, गदा युक्त चक्री चक्री युक्त, राशि तेज का समूह और सर्व तो दीप्तमान सब ओर से दीप्तिशाली देख रहा हूँ तथा आपको दुर्निरीक्ष जो कठिनता से देखा जा सके ऐसा एवं सब ओर से प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान प्रकाशमय और बुद्धि आदि से जिसका ग्रहण न हो सके ऐसा अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ प्रदीप्त यानी प्रकाशित अग्नि और अर्क यानी सूर्य इन दोनों के समान जिसका प्रकाश तेज हो उसका नाम दीप्तान लार्क द्व्युतीय है